भगवान भगवत्ता को प्राप्त लाउत् का यह सूत्र है अध्याय अठहत्तर पानी से दुर्बल कुछ नहीं पानी से दुर्बल कुछ भी नहीं है लेकिन कठिन को जीतने में उससे बलवान भी कोई नहीं है उसके लिए उसका कोई पर्याय नहीं है यह कि दुर्बलता बल को जीत लेती है और मृदता कठोरता पर विजय पाती है इसे कोई नहीं जानता है इसे कोई व्यवहार में नहीं ला सकता इसलिए संत कहते हैं जो संसार की गालियों को अपने में समाहित कर लेता है वह राज्य का संरक्षक है जो संसार के पाप अपने ऊपर ले लेता है वह संसार का सम्राट है सीधे शब्द टेढ़े मेढ़े दिखते हैं चैप्टर 78 नथिंग वीकर देन वॉटर देर इज नथिंग वीकर देन वॉटर बट नन इज सुपीरियर टू इट इन ओवरकमिंग द हार्ड फॉर विच देर इज नो सब्स्टिट्यूट that weakness overcomes strength and gentleness overcomes rigidity no one doesn't know no one can put into practice therefore the sage says who receives unto himself the calumny of the world is the preserver of the state who bears himself the sins of the world is the king of the world A straight words seem crooked bhagwan इस सूत्र को हमारे लिए बोध बनाने की कामना करें मैं लाहौल को देखता हूँ बहुत सी स्थितियों कभी जल प्रपात के पास बैठे हुए हैं जल की कोमलधार गिरती है कठोर चट्टानों पर कोई सोच भी नहीं सकता कि चट्टानें राह दे देंगे कोई तर्क विचार नहीं कर सकता कि चट्टानें टूटेंगी और पानी मार्ग बना लेगा लेकिन जीवन में होता यही चट्टानें धीरे धीरे टूट के रेत हो जाती बह जाती और जल मार्ग बना लेता है पहले क्षण में तो जल को भी भरोसा ना आ सकता था कि जिस चट्टान पर गिर रहा हूं वो टूट सकती है लेकिन सतत कमजोर भी से बलवान हो जाता है लाउस से जलप्रपात के पास ऐसे ही नहीं बैठा है जलप्रपात उसकी एक बहुत बड़ा विमर्श ध्यान हो गया उसने कुछ पाल लिया उसने देख लिया कमजोर का बल और बलवान की कमजोरी पत्थर टूट गया बह गया जल को न हटा पाया न तोड़ पाया कमजोर को तुम तोड़ोगे कैसे कमजोर का अर्थ ही है कि जो टूटा हुआ है जन्म में जो टूटने को तैयार है जो टूटने को तैयार है, है वो चुनौती नहीं देता कि मुझे तोड़ो जो टूटने को तैयार है उससे किसी के भी मन में ये अहंकार नहीं जखता कि इसे तोड़ू पानी तो तरल है टूटा क्यों हुआ है बह ही रहा है और उसे क्या बहावे चट्टान सख्त कठोर है जमी है बहने की उसकी कोई क्षमता नहीं और जब भी तरल और कठोर में संघर्ष होगा तरल जीत जाएगा कठोर टूटेगा क्योंकि तरल जीवन है और कठोर मृत्यु जीवन सदा कमजोर है इसे जितनी बार दोहराया जाए उतना भी कम है जीवन सदा कमजोर है मृत्यु सदा मजबूत है लेकिन कितनी बार मृत्यु दुनिया में घटती है फिर भी मृत्यु जीत नहीं पाती रोज घटती है फिर भी हारी हुई जीवन फिर फिर मृत्यु को पार करके ऊपर उठाता है हर मृत्यु के बाद जीवन पुनः अंकुरित हो जाता है हर कब्र पर फूल खिल जाते हर लाश की राख पर फिर नए अंकुर उठाते मृत्यु अनंत अनंत बार आई है जीवन को मिटा नहीं पाती और जीवन कितना कमजोर है जीवन से कमजोर और क्या है मृत्यु चट्टान जैसी है जीवन जलधार जैसा लेकिन अंततः मृत्यु राखों होकर बह है जीवन बचा रहता है जिसने ये जान लिया उसने अमृत का सूत्र जान लिया उसने जान लिया कि मरना चाहे कितनी ही बार पड़े, मृत्यु जीत ना सकेगी मृत्यु मुर्दा है उसके जीतने का उपाय कहा जीवन जीवन है उसके हारने की संभावना कहा को और स्थितियों में भी देखता हूँ देखता है लाउस से एक छोटा सा बच्चा है। इस बड़े बलवान आदमी के कंधे पर बैठा जा रहा है खड़ा है किनारे से लोग गुजर रहे हैं। वो सोचता है आदमी इतना बलवान है, कमजोर बच्चे को क्यों कंधे पर लिए? बच्चे की कोमलताई उसकी कमजोरी ही उसे कंधे पे चढ़ा देती बलवान नीचे हो जाता है कमजोर ऊपर हो जाता है। देखता है लाव से पूर्णिमा की रात होगी झुरमुख के पास से गुजरता है एक सतीसाली युवक एक कॉमन सी दिखने वाली युवती के चरणों में झुका है याचना कर रहा है प्रेम की स्त्री कमजोर है बड़े से बड़े पुरुष को झुका लेती है सिकंदर भी नेपोलियन भी किसी स्त्री के चरणों में ऐसे झुक जाते हैं जिससे भिखारी बड़ी सेनाएं उन्हें नहीं झुका सकती पर्वत भी उनसे लड़ने को राजी हो तो पर्वतों को उखड़ जाना पड़ेगा नेपोलियन के सामने आल्फ पर्वत को झुक जाना पड़ा किसी ने कभी पार ना किया था नेपोलियन ने पार कर लिया सिकंदर ने सारी दुनिया रौंद डाली बड़े बड़े योद्धाओं को मिट्टी में मिला दिया लेकिन एक कोमल घात एक स्त्री फूल जैसी और सिकंदर वहां घुटने टेक खड़ा है लाउस से देखता है पूरे चांद की रात झुरमक में देखी घटना ऐसे ही नहीं देखता है। लाऊस से जो भी देखता है वहां से जीवन का सार ले लेता है कमजोर जीत जाता है बलवान होने की एक ही कला है वो है कमजोर हो जाना जीतने का एक ही मार्ग है वो है जल की भांति हो जाना इसलिए लाऊस से स्त्री की महिमा के इतने गुणगान गाता है कि संसार में कभी किसी ने नहीं गाया अगर कभी भी सोचा जाएगा कि किस व्यक्ति ने स्त्री को सबसे ज्यादा समझा है तो लाउस का को कोई मुकाबला नहीं और स्त्री के गुणगान का कारण क्या है उसके गुणगान का कारण है कि स्त्री गुण कोमल है जल जैसा है उसमें एक बहाव है पुरुष सख्त पत्थर जैसा है और कोमल सदा सख्त को झुका लेता है चट्टान सदा टूट जाती है जलधार के सामने लाउस से गुजरता है मेला भरा है। एक बैलगाड़ी उलट गई है दुर्घटना हो गई मालिक था हड्डी पसलियां टूट गई है बैल तक बुरी तरह आहत हुए है गाड़ी तक चकनाचूर हो गई है एक छोटा बच्चा की गाली में था दुर्घटना जैसे उसे छुई ही नहीं अक्सर देखा होगा कभी किसी मकान में आग लग गई सब जल गया और एक छोटा बच्चा बच गया कभी कोई छोटा बच्चा दस से दे जाता है और खिलखिला के खड़ा हो जाता है और चौंकने लगती लोगों में कहावत है जाको राखे साइया मार सके न कोई इसमें परमात्मा का कोई सवाल नहीं क्योंकि क्यूंकि परमात्मा को क्या भेद रखता है कौन छोटा कौन बड़ा नहीं, राज कुछ और है वो लाउ से जानता है बच्चा कमजोर है अभी बच्चा सख्त नहीं हुआ अभी उसकी हड्डियां पथरीली नहीं है अभी उसकी जीवनधार तरल है जितनी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी उतनी ही ज्यादा चोट लगेगी बैलगाड़ी उल्टेगी तो बूढ़े को ज्यादा चोट लगेगी बच्चे को ना के बराबर क्योंकि बच्चा इतना कोमल है जब गिरता है जमीन पर तो उसका कोई प्रतिरोध नहीं होता जमीन से वो जमीन के खिलाफ अपने को बचाता नहीं उसके भीतर बचाव का कोई सवाल ही नहीं होता वो जमीन के साथ हो जाता है वो गिरने में साथ हो जाता है वो समर्थन कर देता है संघर्ष नहीं कठोरता में संघर्ष जब तुम हो तो तुम लड़ते हुए गिरते हो तुम गिरने के विपरीत जाते हुए गिरते हो तुम अपने को बचाते हुए गिरते हो तुम मजबूरी में गिरते हो तुम्हारी चेष्टा पूरी होती है कि न गिरें, बच जाएं, आखिरी दम तक बच जाएं, तो तुम्हारी हड्डी हड्डी रोए रोए में सख्ती होती है कि किसी तरह बच जाएं, और जब बचने का भाव होता है तो सब चीजें सख्त हो जाती बच्चे को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है वो ऐसे गिरता है जैसे कोई नदी की धार में धार के साथ बहता हो तुम धार के विपरीत तैरते हुए गिरते हो तुम्हारी विपरीतता में तुम्हारी शक्ति में ही तुम्हारी चोट है। बच्चा बच्चा लाव से खड़ा है नदी के किनारे एक आदमी डूब गया लोग उसकी लाश को खोज रहे आखिर में लाश खुद ही पानी के ऊपर तैर आई और लाउस से बड़ा चकित होता है जिंदा आदमी तो डूब गया और मुर्दा ऊपर तैर आया मामला क्या है क्या नदी जिंदा को मारना चाहती थी और मुर्दे को बचाना चाहती जिंदा आदमी डूब जाते हैं और मुर्दा तैर आते नहीं लाउस समझ गया राज मुर्दा ऊपर तैर आता है क्योंकि मुर्दे से ज्यादा और कमजोर क्या मर ही गया अब उसका कोई विरोध ना रहा जिंदा आज नहीं डूबता है क्योंकि नदी से लड़ता है अगर जिंदा भी मुर्दावत होता हो जाए तो नदी उसे भी ऊपर उठा देगी तैरने की सारी कला ही इतनी है कि तुम नदी में मुर्दे की भांति हो जाओ तो जो लोग तैरने में कुशल हो जाते वो नदी में बिना हाथ पैर तड़फड़ाए भी पड़े रहते मुर्द की तरह नदी उनको संभाले रहती उन्होंने नदी पर ही छोड़ दिया सब कमजोर का अर्थ यह है कि अपना बल क्या है इसलिए अपने पर भरोसा क्या है छोड़ देते ऐसा लाहौल से जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से हार भूत को चिंता रहा है उसमें किसी वेद से और उपनिषद से ज्ञान नहीं पाया है उसने जीवन का शास्त्र सीधा समझा है जीवन के पन्ने जीवन के प्रश्न पढ़े और उनमें से उसमें जो सबसे सार्भुत सूत्र निकाला है वो है कि इस संसार में अगर तुमने शक्तिशाली होने की कोशिश की तो तुम टूट जाओगे और अगर तुमने निर्बल होने की कला सीख ली तो तुम बच जाओगे भक्त गाते हैं निर्बल के बलराम जो बात स्वभाव का घटती है वो राम पर आरोपित कर रहे हैं भक्त की भाषा में राम का अर्थ सारा अस्तित्व है लाओ उस में कोई भक्त नहीं वो राम और परमात्मा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता पर बात वो भी यही कह रहा है निर्बल के बलराम जितना जो निर्बल है उतना ही राम का बल उससे मिल जाता है राम से भी यही कह रहा है कि जो जितना कमजोर है अस्तित्व उसे उतनी ही ज्यादा शक्ति दे देता है और जो अकड़ा हुआ है अपनी शक्ति से अस्तित्व उससे उतना ही विमुख हो जाता है जब तुम अकड़े तब तुम अकेले जब तुम विनम्र तब सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ स्वभाव कमजोर बलवान हो जाएगा और बलवान कमजोर रह जाएंगे बलवान होने की आकांक्षा अहंकार है और अहंकार से ज्यादा बड़ी बीमारी बड़ी उपाधि बड़ा रोग खोजना मुश्किल है कैंसर है अहंकार आत्मा का अभी तो शरीर के कैंसर का ही कोई इलाज नहीं तो आत्मा के कैंसर का तो कभी कोई इलाज नहीं होगा अहंकार का अर्थ है मैं लड़ूंगा जीतूंगा अपने ही पर खड़ा रहूंगा न मुझे किसी राम की सहायता की जरूरत है न अस्तित्व की सहायता की जरूरत है न अकेला काशी हूं कैसे तुम सोचते हो कि तुम अकेले काशी हो एक क्षण भी तो जी नहीं सकते श्वास ना आए हवाओं में उपजन ना हो ऑक्सीजन ना हो सूरज ना हो ताप न मिले तुम बचोगे नदियां सूख जाएं तुम्हारे भीतर जल की धार सूख जाएगी सूरज बुझ जाए तुम्हारे भीतर शरीर की उष्म खो जाएगी ना आए एक क्षण में तुम टूट जाओ फिर भी तुम्हारा अहंकार कहता है अपने पर जीऊंगा मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं बिना सहारे के एक पल भी जी सकते हो तुम जुड़े हो अस्तित्व तो चौबीस घंटे तुम्हें दे रहा है इसलिए तुम हो चाहे तुम भूल ही गए हो क्योंकि अस्तित्व देने में शोरगुल नहीं मचाता और न देते वक्त ढूंढी पीटता है कि कितना दान दिया पता ही नहीं चलता कि तुम प्रतिपल अस्तित्व के सहारे जी रहे हो तुम एक क्षण के विपरीत न जी सकोगे लेकिन अहंकार तुम्हें यह भ्रांति पैदा करवा देता है अपने बल जी लूंगा उसी दिन तुम कमजोर हो जाते हो जिसने कहा अपने बल जी लूंगा वो कमजोर हालांकि वो समझ रहा है कि ताकतवर और जिसने कहा कि राम के बल के बिना और कोई बल वो तो निर्बल है पर उसकी सबलता का कोई मुकाबला नहीं अब हम लाहे के इन वचनों को समझने की कोशिश करें पानी से दुर्बल कुछ भी नहीं लेकिन कठिन को जीतने में उससे बलवान भी कोई नहीं उसके लिए पानी का कोई मुकाबला नहीं हुआ द्वितीय उसका कोई पर्याय नहीं पानी की निर्बलता क्या है पानी को गिलास में डाल दो गिलास के ढंग का हो जाता है लोटे में रख दो लोटे का आकार ले लेता है पानी का अपना कोई आकार नहीं उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं ये उसकी पहली निर्बलता है पानी की अपनी कोई आकृति नहीं इतना निर्बल है कि अपने आकार को भी नहीं संभाल सकता जैसा ढाल दो तो वैसा हो जाता है जरा भी जिद नहीं करता कि ये क्या कर रहे हो मुझे क्यों लोटे का आकार का बनाए दे रहे हो पानी में प्रतिशोध नहीं है विरोध नहीं है तुम जैसा ढाला वैसे ढल जाता है एक दफा भी आवाज नहीं देता कि ये क्या कर रहे हो मेरा आकार बिगाड़ देते हो इसलिए हमें लगेगा बड़ा निर्बल है न कोई व्यक्तित्व न कोई अहंकार की घोषणा पत्थर को इतनी आसानी से ना ढाल सकोगे सब तरह की अड़चन खड़ा करेगा नी हथोड़ी लानी पड़ेगी बड़ी कुशलता से मेहनत करनी पड़ेगी तब कहीं तुम पत्थर को आकार दे पाओगे इंच इंच लड़ेगा प्रतिपल विरोध करेगा तुम चाहे सुंदर मूर्ति ही गढ़ रहे हो अनगढ़ पत्थर भी विरोध करेगा वो कहेगा रहने दो मुझे जैसा मैं हूं तुम हो कौन बदलने वाले तुम्हारी छेनी हथोड़ी से भी लड़ेगा संघर्ष देगा वो पत्थर का बल वो तुम्हें ऐसे ही नहीं बदल लेने देगा बिना संघर्ष के तुम इंच भर भी जीत ना सकोगे लेकिन पानी ऐसा निर्बल है कि एक क्षण को भी विरोध खड़ा नहीं करता तुम इधर ढालते हो उधर वो ढल जाता है न छेनी लानी पड़ती ना हथौड़ी कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता लेकिन यही उसका बल भी है पत्थर को वो कितना ही बलवान मालूम पड़ता हो तोड़ा जा सकता है आकार दिया जा सकता है मूर्ति बनाई जा सकती है। तुमने कभी किसी को पानी की मूर्ति बनाते देखा पत्थर लड़ता है लेकिन ढाला जा सकता है पानी ढलने को बिल्कुल तैयार है कैसे ढालोगे तुम भला सोच लो कि तुमने पानी को आकार दे दिया लेकिन पानी अपने निराकार होने में लीन रहता है गिलास में डालते हो तो भी तुम सोचते हो कि आकार मिल गया आकार मिला नहीं गिलास से बाहर निकालो पानी को वो फिर निराकार है पानी अपने निराकार में लीन रहता है ऊपर से दिखाई पड़ती है जो निर्बलता है वही उसकी बड़ी सबलता है पानी निराकार है पत्थर आकार है पानी परमात्मा के ज्यादा निकट अहंकार नहीं है पानी के पास कोई पानी को भी जमा के अगर तुम बर्फ बना लो तो संघर्ष शुरू हो जाता है अहंकार की भी ऐसी ही तीन दशाएं जैसे पानी जम जाए बर्फ ऐसा जो गहन अहंकारी होता है उसके भीतर पत्थर जैसा अहंकार होता है बर्फ जैसा अहंकार की दूसरी अवस्था है पानी जैसी तरल ये विनम्र आदमी तुम उसे जैसा ढालो वैसा जल जाए तुम उसे जहां चलाओ चल जाए जो किसी तरह का प्रतिरोध नहीं करता कोई संघर्ष नहीं करता हवाएं जहां ले जाए वहां जाने को राजी जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं तरल और फिर अहंकार की आखिरी अवस्था है जैसे भाव खो ही जाए इतना भी न बचे जितना की पानी विराट आकाश में लीन हो जाए जैसे तरल होता है पत्थर का बर्फ वैसे वैसे निराकार के करीब आता है फिर जैस जैसे जैसे वास्व बनता है तो निराकार के साथ बिल्कुल लीन हो जाता है अपने भीतर खोजने के अहंकार किस दशा में अक्सर तो तुम पाओगे पत्थर की तरह हर वक्त संघर्ष में लीन और हर वक्त सुरक्षा के लिए तत्पर कि कहीं कोई हमला ना करते है कि कहीं कोई हंस न दे कि कहीं कोई चोट न पहुंचा दे तुम पूरे वक्त अपने को बचा रहे हो और बचाने योग भीतर कुछ भी नहीं व्यर्थ ही पहरा दे रहे हो अभी पहरा देने योग संपदा भी पास में नहीं व्यर्थ ही पूरे समय संघर्ष कर रहे हो लोग जिंदगी भर लड़ते रहते हैं कि कोई हमें पिघला न दे कोई चोट न पहुंचा दे कोई हथौड़ा लाके थोड़ी सी आकृति न दे दे छोटे छोटे बच्चे तक लड़ते छोटे से बच्चे से कहो मत जाओ बाहर और वो उसी क्षण बाहर जाना चाहता है क्योंकि तुमने उसके अहंकार को चुनौती दे दी तुम ये कह रहे हो कि कौन बड़ा है किसका अहंकार बड़ा है कौन बलशाली मुला नसुद्दीन अपने बेटे को समझा दवा सामने रखी थी वो पीने से इंकार कर रहा था मां थक गई थी सब कुछ कर चुकी थी मारपीट भी हो चुकी थी आंसू जम गए थे सूख के लेकिन वो बैठा था और दवा नहीं पी रहा था तो नहीं पी रहा था मैं खुद दिन ने उससे कहा कि देख बेटा मैं मुझे मालूम है कि दवा कड़वी दी मैं भी तेरा जैसा कभी छोटा बच्चा था दवा मुझे भी कभी तो पीनी पड़ती थी लेकिन तेरा जैसा नहीं था मैं मैं एक बार संकल्प कर लेता था कि रहने दो खड़गी पीऊंगा तो अपने संकल्प का पक्का साबित होता था और पी के रहता था उस लड़के ने दिन की तरफ देखा और कहा कि संकल्प का पक्का मैं भी हूँ मैंने संकल्प किया है कि मैं पीऊंगा रखी रहने दो दबा देखने क्या होता आपका ही बेटा हूँ संकल्प मेरा भी पक्का है छोटे छोटे बच्चे भी सीख रहे अहंकार की कला कैसे अपने को बचाना अपनी बात को और जानते हैं क्या करने अपनी सुरक्षा होगी और धीर धीरे धीरे निष्णास होते जाते नसरुद्दीन के जीवन में ऐसा उल्लेख कि घर में उसका नाम जब वो बच्चा था उल्टी खोपड़ी का क्योंकि जो भी उससे करो वो उससे उल्टा करता था तो घर के लोग समझ गए थे नसूरदीन का बाप भी समझ गया था कि जो करवाना हो उससे उल्टी बात कहो गणित सीधा था, था चाहते हो बाहर ना जाए इससे कहो कि देखो बाहर जाओ अगर गए तो ठीक ना होगा तो घर में बैठा रहे बाहर न भेजना हो तो बाहर भेजने का आदेश दे दो वो घर में बैठा रहेगा फिर लाख उपाय करो वो बाहर नहीं जा सकता एक दिन दोनों चले आ रहे थे गांव के बाहर से रजे पर नमक की बोरियां ला दी थी नमक खरीदने गए थे जब नदी के पुल पर से गुजर रहे थे तो बाप ने देखा कि बोरियां नमक की बाएं तरफ ज्यादा झुकी और हो सकता है न संभाली गई तो गिर जाए लेकिन नसरुद्दीन से कुछ भी करवाना हो तो उल्टी बात कहनी जरूरी तो बाप ने कहा कि देख नसरुद्दीन बोरियां दाई तरफ ज्यादा झुकी थोड़ा बाएं तरफ झुका दे झुकी थी बाएं तरफ झुकवानू थी दाएं तरफ ठीक उल्टी बात कही लेकिन नसरुद्दीन ने जैसा बाप ने कहा वैसी कर दिया बोरियां जो कभी गिर सकती थी फौरन नदी में गिर गई बातने का कहा ये तेरे आचरण के बिल्कुल बिकरी नसरुद्दीन में आपको पता नहीं कि कल में अठारह साल का हो गया अब मैं प्रौढ़ हूँ अब बचपने की बातें सीख नहीं अब मैं वही करूंगा जो किया जाना चाहिए अब जरा सोच समझ के आज्ञा देना छोटे बच्चे भी संघर्ष में लीन हो जाते बड़े बूढ़ों की तो बात ही क्या है छोटे बच्चे तक विकृत हो जाते फिर ये विकृति जीवन भर पीछे चलती है और तब तुम तड़पते हो और चिल्लाते हो मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हमें हृदय का कुछ पता नहीं चलता कि हृदय है इसका भी पता नहीं चलता तुम ये मत सोचना कि ये होगा किसी और के संबंध में सही तुम वो भी पता नहीं है हृदय के होने का वो जो धक धक हो रही है वो हृदय की नहीं है वो तो फेफड़े की है वो तो केवल खून के चलने की चाल का तुम्हें पता चल रहा है हृदय की धक धक तो तुमने अभी सुनी ही नहीं उससे तो केवल वही सुन पाता है जो अहंकार की चट्टान को तोड़ देता है तब जीवन का सारा रूप बदल जाता है तब तुम कुछ और ही देखते हो सारा अस्तित्व अपनी परिपूर्ण महिमा में प्रकट होता है क्योंकि तुम्हारे पास हृदय ही नहीं है वीणा के तार ही टूटे पड़े हैं अस्तित्व कैसे गीत को गाए कैसे गाए अपने गीत को तुम्हारे हृदय की वीणा पर अहंकारी के पास कोई हृदय नहीं होता अहंकार कीमत मांगता है और सबसे पहली कुर्बानी हृदय की हृदय का अर्थ है तरलता तुम जितना हार्दिक आदमी पाओगे उतना तरल पाओगे इसलिए तो हम कहते हैं किसी आदमी में अगर तरलता ना हो तो कहते हैं इसका हृदय पाषाण हो गया पत्थर हो गया हम कहते हैं पत्थर भी पिघल जाए लेकिन इस आदमी का हृदय नहीं पिघलता ये मुहावरा कीमती है घटना तब घटती जब अहंकार इतना मजबूत हो जाता है कि अहंकार के परकोटे में छिप जाता है हृदय अहंकार के पत्थरों में छिप जाता है उसका पता ही खो जाता है वो तुम्हारे भीतर होता है पड़ा रहता है निर्जीव निष्क्रिय हृदय तरल और आत्मा वास्तूत रूप है अहंकार पत्थर की तरह जमा हुआ बर्फ इसलिए अहंकार तुम्हारी खोपड़ी में जीता है मस्तिष्क विचार में वो सब मुर्दा है अहंकार उन हड्डियों पसीियों को इकट्ठा कर लेता है उस अस्थि पंजर विचारों के अस्थि पंजर के ऊपर अकल के बैठ जाता है वही उसकी गति है उससे नीचे उससे गहरे में उसकी कोई गति नहीं उससे नीचे हृदय है जहां सब तरल पानी की तरह और उससे भी गहराई में तुम्हारी आत्मा है जो वास्तविक है जो कि लीन शून्य है जिसको तुम छू ना सकोगे जिसे तुम देख ना सकोगे जिसे तुम मुट्ठी में बांध ना सकोगे जिसका कोई स्पर्श नहीं हो सकता और न कोई दर्पण हो सकता है क्योंकि तुम ही वही हो और जिसे भी अंतर यात्रा करनी हो उससे पहले मस्तिष्क की बर्फ पिघलानी पड़ती उसके पिघलने पर पहली दफे तरल हृदय का पता चलता है फिर तरल हृदय को भी तपस्या योग ध्यान से वास्तवीभूत करना होता है और जिस जिस तरल हृदय वास्तवीभूत होने लगता है तुम्हें पहली दशा आत्मा के आकाश का अनुभव होता है सब द्वार गिर जाते हैं सब दीवाले मिट जाती अनंत आकाश जितना अनंत आकाश तुमसे बाहर है उतना ही अनंत आकाश तुम्हारे भीतर उससे रक्ति भर भी कम नहीं और चांतारों का सौंदर्य कुछ भी नहीं जब तुम्हें भीतर के चांतारे दिखाई पड़ेंगे तब बाहर के सूर्योदय का कोई भी अर्थ नहीं क्योंकि कबीर कहते हैं कि मेरे भीतर हजार हजार सूरज जैसे एक फाथ उग गए जब तुम भीतर के आकाश को देख पाओगे तब तुम समझोगे कि तुमने कितनी बड़ी कीमत पर क्षुद्र से अहंकार को सजाके, के छुदर से अहंकार को लेकर बैठ गए थे एक पत्थर की पूजा कर रहे थे और जीवंत भीतर तड़फरा तरफ, रा, तरफ रा था पक्षी भीतर मौजूद था जो आकाश में उड़ सकता था और तुम पक्षी को तो भूल ही गए थे लोहे के पिंजड़े को पकड़ के बैठ गए थे और उसकी ही पूजा चल रही थी लाओ से कहता है पानी से दुर्बल कुछ भी नहीं लेकिन कठिन को जीतने में उससे बलवान भी कोई नहीं और अगर कठिन को जीतना हो तो पानी जैसे हो जाना और तुमसे ज्यादा कठिन क्या है अगर तुम्हें स्वयं को भी जीतना हो तो पानी जैसे तरल हो जाना तो ही जीत पाओगे अन्यथा नहीं ये जीत की बात किसी और को जीतने के लिए नहीं जीत की बात अंततः तो आत्मविजय के लिए दूसरे को जीतने जो चला है वो तो कठोर होगा ही तुमने कभी किसी आदमी को झगड़े में पानी उठा के किसी को मारते देखा है लोग पत्थर उठा के मारते हैं पानी उठा के नहीं जब कोई दूसरे से लड़ने चलेगा तब तो तुम्हारा पूरा तर्क तुम्हें कहेगा कि पत्थर जैसे हो जाओ पीस डालो दूसरे को पत्थर के नीचे लेकिन ध्यान रखना जब तुम दूसरे के लिए पत्थर जैसे होते हो तभी एक बड़ी भारी घटना तुम्हारे भीतर घट रही है उसका तुम्हें तो पता नहीं जब तुम दूसरे के लिए पत्थर जैसे होते हो तब तुम अपने लिए भी पत्थर जैसे हो जाते हो क्योंकि जो तुम्हारा व्यवहार दूसरे के लिए है वही अंततः तुम्हारा व्यवहार अपने लिए हो जाता है जो अभ्यास तुम दूसरे के सांस करते हो वही अभ्यास तुम्हारा काराग्रह हो जाएगा उसी अभ्यास में तुम बंद हो जाओगे अगर तुम दूसरे के लिए पत्थर जैसे होना चाहते हो तो चौबीस घंटे दूसरे मौजूद है घर आओ तो पत्नी है बेटे बच्चे हैं नौकर चाकर है बाहर जाओ तो बाजार है भीड़ है सब तरफ दुश्मन है कठोर आदमी के लिए मित्र तो कहीं भी नहीं प्रतियोगी है प्रतिस्पर्धी है बाहर जाओ तो घर आओ तो 24 घंटे तुम्हें दूसरों से संघर्ष करना पड़ रहा है तुम्हारे सपने तक में तुम दूसरों से लड़ते रहते हो अगर 24 घंटे तुमने यह अभ्यास किया कठोरता का तो तुम सोचते हो तुम अपने प्रति पत्थर होने से बच जाओगे यह अभ्यास इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम अपने प्रति भी पथरीले हो जाओगे मैं बहुत मुश्किल से ऐसे आदमी के करीब आ पाता हूं कभी हजारों लोग मेरे करीब आते हैं इतने करीब आते हैं जितने वो गरीब किसी आदमी के ना आते होंगे मेरे सामने अपना हृदय खोल कर रख देते ना भी रखें तो मुझसे बचने का तो कोई उपाय नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसा घटता है कि ऐसा आदमी मुझे दिखाई पड़ता है जो अपने को प्रेम करता हो कभी जितने लोग आते हैं उनमें से अधिक लोग खुद को घृणा करते हैं उन्हें पता भी नहीं लेकिन दूसरे को घृणा करते करते दूसरे के प्रति पथरीले होते होते चलते चलते अभ्यास के वो अपने प्रति भी पथरीले हो गए अब पत्थर होना उनकी सहज आदत हो गई वो उनका दूसरा स्वभाव हो गया अब वो अकेले में बैठे हैं जहां कोई दूसरा नहीं तो भी पत्थर की तरह बैठे इस पत्थर होने से छुट्टी लेना आसान नहीं ये उनके में समा गए। वो खुद को भी निंदा करते हैं, घृणा करते हैं। दूसरे के प्रति तुम्हारा जो व्यवहार है ध्यान रखना अंततः वही तुम्हारा अपने प्रति व्यवहार हो जाएगा जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो वही तुम दूसरे के साथ करना और इस वचन का इतना ही अर्थ नहीं है कि जो तुम चाहते हो दूसरे तुम्हारे साथ करें वही तुम उनके साथ करना इस वचन का गहरे से गहरा अर्थ यह है कि तुम जो दूसरों के साथ करोगे अंततः तुम अपने साथ ही करोगे वो तुम्हारे जीवन की शैली और पद्धति हो जाएगी इसलिए भूल के भी पत्थर जैसे होने की सुविधा मत बनाना कठिन से कठिन समय भी हो तो भी तुम कठोर मत बनना तुम तरल रहना अगर तुम्हें कभी जीवन की गहरी अनुभूतियों में उतरना है तो तुम्हें पिघलना ही होगा तो दूसरा जब गालियों की वर्षा भी कर रहा हो तब भी तुम भीतर तरल रहना जीसस के बड़े प्यारे वचन है जीसस और से बड़ा तालमेल है जीसस का वचन है कि तुम तुम्हारा कोई कोट छीने तो तुम कमीज भी दे देना और कोई तुम्हें दो मील चलने को कहे बोझ ढोने को तो तुम चार मील चले जाना और कोई तुम्हारे एक गाल पर चाटा मारे तो तुम देर मत करना दूसरा गाल उसके सामने कर देना इन सारी बातों का क्या अर्थ है इन सारी बातों का इतना ही अर्थ है कि तुम कठोर मत होना तुम तरल रहना तुम पानी की भांति रहना, वो कहे दो भां तुम कहना हम चार मिल है। तुम तुम बहने को को तत्पर रहना, रहना, जाने राजी सहयोग करना दुश्मन के साथ भी, और अगर तुमने दुश्मन के दु सहयोग किया तो तुम पाओगे की दुश्मन दुश्मन न रहा क्योंकि सहयोग करने की कला दुश्मन को रूपांतरित कर देती और अगर तुमने दुश्मन के साथ भी सहयोग किया तो मित्रों के साथ तो तुम कितना न कर पाओगे और मित्रों के साथ जब तुम इतना कर पाओगे तो तुम उसकी तो कोई हिसाब भी नहीं लगा सकते कितना तुम अपने साथ कर पाओगे। दुश्मन सबसे दूर बीच में मित्र है। फिर तुम हो दुश्मन तुम्हारा अड्डा है जहां तुम सीखोगे क्या करना कठोर होना दुश्मन के साथ कठोर हुए तो मित्र के साथ भी कठोरता जारी रहेगी और तुम जो विनम्रता दिख रहा हो चेहरों पर होगी वो असली में भीतर नहीं होगी और अपने साथ जो कि आखिरी मित्रता है वहां भी तुम वही व्यवहार करोगे बुद्ध ने कहा है तुम ही हो अपने मित्र और तुम ही हो अपने शत्रु अगर तुम कठोर होने का अभ्यास कर लेते हो घृणा का ईर्ष्या का मत्सर का तो तुम अपने दुश्मन हो जाओगे और अपने तुम ही हो मित्र अगर तुमने प्रेम का करुणा का तरलता का अभ्यास किया अगर तुमने बहने का अभ्यास किया तुमने कभी सोचा हर चीज छोटी छोटी चीज बहुत विचार और विमर्श करने जैसी है जब तुम घृणा से भरे होते हो तब तुम्हारे भीतर सब बहाव बंद हो जाता है और जब मैं कह रहा हूं बहाव बंद हो जाता है तो मेरा शाब्दिक रूप से कह रहा हूं ऐसा निश्चित हो जाता है सब शब्दा हो जाता है ये कोई प्रतीक नहीं जब तुम घृणा से भरे होते हो तब तो तुम बंद हो जाते हो तुम्हें तुम्हारी जीवन ऊर्जा बाहर की तरफ बहती नहीं जब तुम प्रेम और करुणा से भरे होते हो तब तब तुम्हारी ऊर्जा बहती तब तुम्हारे चारों तरफ झरने निकल पाते जब तुम प्रेमपूर्ण होते हो तब तुम अनायास बटने को आतुर होते हो बांटना चाहते हो दूसरे को साझीदार बनाना चाहते हो सहभागी बनाना चाहते हो तुम्हारा हाथ फैलता है और दूसरे के हाथ को अपने हाथ में लेना चाहता है तुम अपने द्वार खोलना चाहते हो तुम चाहते हो कोई तुम्हारे भीतर अंदर तम में प्रवेश करे और तुम्हारे खजाने में साझी हो जाए तो जब तुम घृणा से भरे हो तो तब सब द्वार दरवाजे बंद हो जाते हो। तुम अपने भीतर रुक जाते हो बाह रुक जाता है न केवल इतना बल्कि घृणा से भरे हुए आदमी के पास जाके तुम अनुभव करोगे कि जैसे तुम किसी पत्थर के पास से गुजर रहे हो जिसमें कोई संवेदन नहीं जहां से कोई रिश्ता जहां से कोई प्रत्युत्तर नहीं आता जहां से कोई प्रतिध्वनि भी नहीं खोजती, मुर्दा घाटी भी प्रतिध्वनि से भर जाती है, लेकिन घृणा में बंद आदमी कठोर हुआ आदमी घाटियों से बत्तर हो जाता है तुम गीत गाओ उसके भीतर कोई गूंजता जाने होती तुम हाथ बढ़ाओ उसके भीतर से कोई तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ता तुम उसके पास जाओ वो तुमसे हटता है चाहे वस्तुता शरीर से ना हटा हो लेकिन भीतर हटता है जब तुम प्रेम से भरे आदमी के पास जाते हो तब तुम पाते हो एक आमंत्रण एक बुलावा तुम कभी भी बिना बुलाये मेहमान नहीं होगा म से आदमी को पाके तुम अनुभव करोगे जैसे वो तुम्हारी ही जन्म जन्मो से प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारे लिए ही द्वार खोलकर बैठा था पता नहीं तुम कब आ जाओगे तुम वहां बेबुलाए मेहमान नहीं हो वहां द्वार पर ही स्वागतम लिखा है तुम पाओगे वो बातने को राजी है जो भी है उसके पास वो तुम्हारे साथ साझीदार हो जाना चाहता है उसके हाथ बढ़े वो आलिंगन को तत्पर हेनरी फारो अमेरिका में एक बहुत बड़ा विचारक और एक बड़ा साधक हुआ उसने धीरे धीरे अनुभव किया उसकी, उसकी जीवनधारा बड़ी प्रवाहमान थी उसने अनुभव किया कि अमेरिका में तो जैसे हाथ मिलाने की की विधि है पद्धति है तो उसने अनुभव किया कि सभी लोगों से हाथ मिलाते वक्त एक सी प्रती नहीं होती किसी के हाथ में कुछ बहता हुआ आता है किसी के हाथ में से कुछ बहता हुआ नहीं आता किसी का हाथ तो सो सक मालूम पड़ता है कि उसने तुम्हें चूस लिया लेकिन दिया कुछ नहीं और किसी का हाथ तो तुम्हें आपूर कर देता भर देता और लेता कुछ भी नहीं मांगता कुछ भी नहीं भी ख्याल करना जब तुम लोगों से हाथ ले लाओ तब ख्याल करना दूसरे हाथ से कोई जीवन ऊर्जा आती है दौड़कर तुम्हारे स्वागत को शरीर तो विद्युत प्रवाह है वैज्ञानिक कहते हैं बायो एनर्जी दौड़ रही है जीवन ऊर्जा एक वर्तुल में दौड़ रही तुम्हारे चारों तरफ एक वर्तुल में जीवन ऊर्जा दौड़ रही है दूसरों के प्रति घृणा से भरा हुआ और अपने प्रति घृणा से भरा हुआ आदमी इस जीवन ऊर्जा को सख्त कर लेता है ये पथरीली हो जाती पानी की तरह आदमी इसे तरल कर लेता है और मजा यह है कि जितनी ये तरल होती उतने ही नए झरने तुम्हारे भीतर फूटने लगते हैं तो क्योंकि तुम भीतर अनंत हो तुम भीतर महासागर हो तुम जितना बांटोगे उतना ही तुम्हें भीतर के नए झरनों का बोध होगा तुम जितना दोगे उतने ही पाओगे यहां से पानी बाहर जाएगा और तुम भीतर से पाओगे नए झरणों में तुम्हें फिर भर दिया तुम जितना रोकोगे उतना ही सड़ोगे तब तुम एक डबरे हो जाओगे जिसमें सिर्फ गंदगी पलेगी मच्छरों का आवास होगा बदबू उठेगी जीवन की सतत भार रुक जाएगी परमात्मा तुम्हारे कुएं से प्रतिपल बहने को तैयार है लेकिन तुम बहने को तैयार नहीं हो थोड़ा सहयोग दो थोड़ा बहो और देखो इतने कंजूस होने की कोई भी जरूरत नहीं और जिस जीवन के लिए तुम इतने कृपण हो वो जीवन अनंत है तुम कितना ही लुटाओ लुटेगा ना तुम कितना ही बांटो बटेगा ना बढ़ेगा बता चला जाता है लाउस से कहता है पानी से दुर्बल कुछ भी नहीं लेकिन कठिन को जीतने में उससे बलवान भी कोई नहीं अगर तुम बहने को राजी हो प्रेम से तो तुम कठोर से कठोर को भी जीत लोगे इसलिए नहीं कि तुम जीतना चाहते थे क्योंकि जो जीतना चाहता है वो तो तरल हो ही ना सकेगा बल्कि इसीलिए कि तुम्हारी जीतने की कोई आकांक्षा ही नहीं थी तुम तो सिर्फ जीवन में सहभागी बनाना चाहते थे मित्र था या शत्रु ये उसकी दृष्टि थी तुम तो सभी को देना चाहते थे तुम बांटने को तत्पर थे और तुम्हारी कोई शर्त ना थी और तुम पावे की कठोर से कठोर हार जाता बुद्ध के जीवन में उल्लेख वो एक पहाड़ के पास से गुजरते थे गांव के लोगों ने रोका वो रास्ता निर्जन हो गया था वहां कोई जाता ना था क्योंकि वहां एक हत्यारे ने वास कर लिया था और उस हत्यारे ने कसम ले ली थी कि वो एक हजार आदमियों की गर्दन काटेगा और उनकी उंगुलियों की माला पहनेगा उस आदमी का नाम अंगुली हो गया था उसने नौ सौ निन्यानवे आदमी मार ही डाले थे इसलिए अब लोग इतने डर गए थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं खुद उसकी माँ उससे मिलने जाना बंद कर दी थी क्योंकि तो वो ऐसा पागल था और हजार वे आदमी की प्रतीक्षा कर रहा था कि ये भी हो सकता है कि वो माँ की भी गर्दन उतार दे और उंगलियां की माला बना के पहन ले माँ भी जहां जाने से डरने लगी हो तुम सोच सकते हो खतरा कैसा था जहाँ माँ भी पथरीली हो गई हो तुम सोच सकते हो कि खतरा कैसा था जहाँ माँ ने भी बेटे को देना बंद कर दिया हो वहां तुम सोच सकते हो कि खतरा कैसा था लोगों ने बुद्ध को कहा वहां मत जाए ये आदमी पागल है ये तुम्हारी फिक्र न लेगा और न ये समझेगा कि तुम कौन ये समझ ही नहीं सकता इसकी बुद्धि मारी गई है लेकिन बुद्ध ने कहा यह भी तो सोचो वो हजार में आदमी की प्रतीक्षा कर रहा है और कोई भी न जाएगा तो उस बेचारे का क्या होगा तुम उसकी तकलीफ भी तो समझो वो तो कब तक ऐसी प्रतीक्षा करता रहेगा और मेरे शरीर से जो होना था वो हो चुका जो पाना था वो पा लिया अब इस शरीर का और क्या इससे अच्छा उपयोग हो, हो सकता है कि आदमी की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए कौन जाने प्रतिज्ञा पूरे होने पर इसका पागलपन खो जाए मुझे जाना ही होगा बुधने का गांव में खबर त पहुंच गई कि ये बुद्ध उस अंगुली मान से भी ज्यादा पागल मालूम होते बुद्ध के सिर्फ भी डरे प्रतिज्ञा लिखी सदा सांस चलने की वो सब भूल गई प्रतिज्ञा पास-पास चलने में बड़ा रसाता था, था क्योंकि प्रतिष्ठा मिलती थी अब खतरे का मामला था बुद्ध के पास जो चलता था वो बड़े सम्राटों की नजरों में भी आ जाता था अब आज कौन जाएगा साथ लोगों के कदम धीमे हो गए बुद्ध पहली दफा अकेले चले उस रास्ते पर साथ थे लेकिन वो काफी पीछे अचानक उनके पैरों की गति धीमी हो गई ऐसा कभी ना हुआ था और जब लोगों ने अंगुली माल को देखा कि मेरे चट्टान पर फरसे पदार रख रहा है तब तो वो ठहरी गए अंगुली माल ने आंख उठाई पीत वस्त्रों में आते हुए सुंदर इन बुद्ध को देखा एक चमत्कार घटित हुआ वो हमें चमत्कार लगता है क्योंकि हमें प्रेम की परिभाषा नहीं आती और न हमें प्रेम के गणित का कोई पता है लेकिन चमत्कार नहीं सीधा गणित उसने बुद्ध को देखा उसके जीवन में पहली दफा करुणा का भाव उठा यह आदमी इतना निरीह मालूम हुआ इतना कमजोर कि इसको मारना एक भिक्षु को और उसके चेहरे पर ऐसी स्निग्धता और ऐसी शांति कि क्षण को अंगलीमाल को भी दया आ गई कोई जीवन ऊर्जा प्रवाहित हो रही है पानी पत्थर को तोड़ रहा है, जलधार कठोर पत्थर को गिराया दे रही उंगुली माल थोड़ा घबराया जो अंगुली से घबराते थे उनसे अंगुली माल कभी नहीं घबराया था उंगुली थोड़ा घबराया ये अतिशय हुआ जा रहा है उसने खड़े हो के आवाज दी के रुक जाओ भिक्षु वही आगे मत बढ़ो तुम्हें शायद पता नहीं क्या तुम्हें गांव के लोगों ने नहीं बताया लगता है अनजान अपरचित तुम चले आए हो इस मार्ग पर मैं हूं अंगुली माल शायद तुमने नाम सुना हो ये देखते हो नौ सौ निन्यानबे लोगों की अंगुलियों की माला पहने बैठो एक आदमी की कमी की रह गई मेरी मां भी आना बंद कर दी आ जाए तो उसकी मैं उतार दू तुम लौट जाओ अनजान देखकर मुझे तुम पर दया आती अंगुली समझ नहीं पा रहा कैसे समझ पाएगा ये दया अंगुलीमाल के कारण नहीं आ रही नहीं तो पहले भी आ गई होती नौ सौ निन्यानबे आदमी मार चुका और दया न आई और आज अचानक दया आ रही अंगुलीमाल के कारण नहीं आ रही ये घटना बुद्ध के कारण घट रही वो जो बहता हुआ प्रेम का प्रवाह है वो दूसरे को भी रूपांतरित करता है वो बड़ी अनजान शक्ति है दिखाई नहीं पड़ती एक हृदय से दूसरे हृदय तक जाते हुए बीच के रास्ते में तुम उसे कहीं पकड़ के प्रयोग न कर पाओगे कि कैसी शायद छलांग लेती शायद बीच में कोई रास्ता पूरा करती ही नहीं अभी यहाँ युगपथ वहां जैसे बीच में कोई यात्रा नहीं होती इतनी त्वरा है वे कहते हैं प्रकाश की गति एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील है प्रति सेकेंड लेकिन प्रकाश को भी वे पकड़ पाए प्रेम को अभी तक नहीं पकड़ पाए शायद प्रेम की गति कभी पकड़ में ना आ सके आना भी नहीं चाहिए क्योंकि प्रेम तो प्रकाश से भी गहरा प्रकाश है महाप्रकाश और जब सूरज भी ठंडे हो जाए तब भी प्रेम ठंडा नहीं होता जब सूरज भी बुझ जाए और मृत्यु का अंधेरा उन पर छा जाए तब भी प्रेम का गीत तो गुनगुनाया किया जाता है प्रेम की वीणा बचती ही रहती अंधेरा हो या प्रकाश दिन हो या रात जीन मन हो या मृत्यु सुख हो या दुख प्रेम को कुछ भी मिटा नहीं पाता अंगुली माल को पता नहीं लेकिन उसके मन में करुणा का जन्म हो गया और बुद्ध मुस्कुराए तो बुधने कहा आऊंगी माल तुम प्रतीक्षा करते एक आदमी की मैंने सोचा इस शरीर का सब काम पूरा हो ही चुका है जो पाना था पा लिया जो जानना था वो जान लिया अब दोबारा आना भी नहीं है अगर मैं इतने काम आ जाऊं कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए इसलिए मैं जानकर आ रहा हूं मैं कोई अनजान नहीं हूं मुझ पर दया करने की कोई जरूरत नहीं मैं तुम्हारी दया का भिखारी नहीं मैं कुछ देने आ रहा हूं लेने नहीं शरीर का काम पूरा हो जाए अंगुलीमाल तुम बिल्कुल निर्भय होकर मुझे मार सकते हो ऐसा आदमी तो पहले कभी आया ना था जो आए थे वो या तो मृत्यु से डरते थे और भागते थे जो आए थे या तो धीरू लोग थे भाग जाते थे या बहादुर लोग थे तलवार निकाल के लड़ने को खड़े हो जाते थे उन दोनों तरह के आदमियों से अंगुलीमाल भली परिचित था उन दोनों से मु निपट सकता था उसमें कोई अड़चन न यह आदमी कुछ तीसरे तरह का है अंगुली माल ने नीचे देखा तलवार की तो बात दूर हाथ में कुछ भी नहीं है अंगुली माल ने फिर एक बार कहा इस आदमी को उसे बड़ी दया आने लगी जैसे कोई छोटा बच्चा आ रहा और उसके हाथ कपने लगे और उसने कहा कि मैं फिर तुम्हें कहता हूँ की आगे मत बढ़ो मैं आदमी बुरा हूँ वहीं रुक जाओ और बुद्ध ने एक बड़ा अनूठा बचन कहा है जो मुझे बड़ा ही प्यारा रहा बुद्ध ने कहा अंगुली माल मुझे रुके सालो हो गए तब से मैं चला ही नहीं जब मन रुक जाता है तो कैसा चलना मैं तुमसे कहता हूं कि तू ही चल रहा है मैं नहीं चल रहा हूं मैं तो खड़ा हुआ तू गौर से देख बुद्धों से बात करना ठीक नहीं खतरे से खाली नहीं अंगुली फंस गया उसने हंसा जोर से उसने कहा कि तुम पागल मुझे पहले ही शक हो गया था कि कोई पागल ही ऐसा आएगा चलते हुए को खड़ा हुआ कहते हो मुझे खड़े हुए को चलता हुआ मैं समझा नहीं क्या तुम्हारा मतलब है? और जब कोई बुद्ध से पूछने लगे तो गया फिर तो उसके बचने का कोई उपाय नहीं अंगली मान ने पूछा और वही वो हार गया भूल ही गया कि मारना है इस आदमी को मैं हूं बधिक काटना है इस आदमी को हिंसा जैसी चीज करनी हो तो बुद्ध जैसे लोगों को सांस जल्दी कर लेनी चाहिए इसमें देर करना खतरनाक है जरा सा अवसर कि बुद्ध की ऊर्जा तुम्हें आपूरित कर लेगी सब तरफ से घेर लेगी तुम्हें निरस्त कर देगी बुद्ध पास आ गए अब बुधने का तू गौर से देख मेरी आंखों में देख मन ठहर गया वासना रुक गई चलना कैसा ऐसे कठिन सवाल अंगली मान लेना तो कभी सोचे थे ना मौका आया सीधा साधा आदमी था अपराधियों से ज्यादा सीधे साधे आदमी दुनिया में खोजने मुश्किल सज्जन तो जरा तिरछे होते दुर्जन बिल्कुल सीधा होता उसका गणित साफ तो कोई धोखा धड़ी, धड़ी नहीं करता है। बुरा है ये उसे भी स्पष्ट है वो पाखंडी नहीं पाखंडी खोजना हो तो मंदिर मस्जिद तो गुरुद्वारों में खोजने चाहिए वे तुम्हें तिलक लगाए माला फेरते मिलेंगे अपराधियों में पाखंडी नहीं इसी के साधे लोग बुरे खतरनाक पर पाखंडी नहीं वो अपने फिर तो हाथ रख के सोचने लगा उसने कहा तुम मुझे डिबूचन में डालते हो बुद्ध ने कहा तू बातचीत में मत पड़ अन्यथा तू उलझ जाएगा तू अपना काम कर तू उठा अपना फर्श और मुझे काट दे लेकिन काटने के पहले मैं तुझसे एक बात पूछता हूं इसके पहले कि तू मुझे काटे मरते आदमी की एक इच्छा पूरी कर दिए जो सामने वृक्ष है इसके कुछ पत्ते फरसे से काट काटके मुझे दे दे तो उठाया फरसा, पत्ते क्या उसने एक शाखा काट दी और कहा ये लो, इसका क्या करोगे ने कहा बस आधा काम तूने कर दिया आधा और इसे तू वापस जोड़ दे उसने कहा तू निश्चित पागल हो टूटी शाखा कहीं वापस जोड़ी जा सकती है। तो बुद्ध ने कहा बस एक सवाल और फिर मैं कुछ दिनों पूछूंगा तो मेरी गर्दन का बात खत्म कर क्या तू उस आदमी को बहादुर कहता है जो तोड़ सकता है और जोड़ नहीं सकता क्या उसको तू शक्तिशाली कहता है जो तोड़ सकता है और जोड़ नहीं सकता या उसे शक्तिशाली कहता है जो जोड़ सकता है ये साखा तो बच्चे भी तोड़ देते अंगुली माल तू तो कोई बहादुर नहीं हम तो सोचे थे कुछ बहादुर आदमी मिलेगा तूने नौ सौ तो निन्यानबे आदमी मार डाले तूने कभी ये सोचा कि एक चिंसी भी तू बना नहीं सकता एक सूखे कप्ते को हरा नहीं कर सकता टूट गई दाल को वापस जोड़ नहीं सकता जीवंत तो नहीं कर सकता मारना तो बहुत आसान है अंगलीमाल, माल अंगलीमाल का फरसा नीचे गिर गया वो बुद्ध के चरणों पे गिर गया और उसने कहा मुझे झिलाने की कला सिखाओ मैं तो यही सोचता था कि ये बलवान होना है लेकिन साफ हो गई है बात यह कोई बल नहीं है अहंकार का बल कोई बल नहीं है वो तोड़ता है वो बनाता नहीं तो इसे तुम बल की परिभाषा समझ लो कि सत्य सदा सृजनात्मक है निर्बलता विध्वंसात्मक है लेकिन निर्बलता बलपूर्ण मालूम होती क्योंकि वो तोड़ती हिटलर और नेपोलियन और माओ और स्टैलिन सब कमजोर लोग बड़े बलशाली मालूम पड़ते क्योंकि तोड़ने में बड़े कुशल हैं अंगुली माल के वंशज अंगुली माल भी झेप जाए ने तो नौ सौ निन्यानवे लोग ही मारे थे स्टलिन ने कितने मारे हिसाब लगाना मुश्किल अंदाज एक करोड़ हिटलर ने कितने मारे मुश्किल है पता लगाना एक करोड़ से भी ज्यादा मिटाना बल नहीं है लेकिन मिटाने वाला आदमी बलपूर्वक बल, बल मिटाता है और देखने वालों को लगता है बड़ी शक्ति प्रकट हो रही सृजन शक्तिशाली है लेकिन सृजन बड़ा कमजोर मालूम पड़ता है किसी कवि को कविता लिखते देखते तुम्हें कभी ख्याल उठाए कि ये कभी बलशाली किसी चित्रकार को चित्र बनाते देख के तुम्हें लगा है कि यह महाशक्तिशाली व्यक्ति या किसी मूर्तिकार को घरते हुए मूर्ति को कौन सोचेगा कि चित्रकार, मूर्तिकार संगीतक, नर्तक ये बलशाली लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यही असली बलशाली ये निर्बल दिखाई पड़ते है इनकी निर्बलता जल जैसी है हिटलर माओ इस तरह बलशाली मालूम पड़ते इनका बल पत्थर जैसा है इनके नीचे दब के को कोई मर सकता है इनके द्वारा किसी के ऊपर जीवन की वर्षा नहीं हो सकती राजनीति में मत खोजना बल न खोजना धन में न खोजना पद प्रतिष्ठा में क्योंकि वहां पत्थर ही पत्थर है जितना तुम्हारे पास धन हो जाएगा उतना ही तुम्हारी आत्मा सिकुड़ जाएगी और पथरीली हो जाएगी जितने बड़े पद पर तुम पहुंचोगे पहुंच ही ना पाओगे अगर पथरीला हृदय न हो क्योंकि लोगों के हृदय पर पैर रखने पड़ेंगे सिर काटने पड़ेंगे लोगों की सीढ़ियां बनानी पड़ेंगी लोगों का साधनों की तरह उपयोग करना पड़ेगा धोखाधड़ी बेईमानी पाखंड सब करना पड़ेगा तभी तुम पहुंच पाओगे बड़े पदों पर तुम पत्थर हो जाओगे राष्ट्रपति होते होते भीतर की आत्मा बिल्कुल ही मर गई होती वहां कोई होते नहीं सिंहासन पर मुर्दे बैठे रहते सृजन है असली बल लेकिन दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि वो जल की तरलता जैसा है जो बनाते हैं उन्हें सम्मान देना जो मिटाते हैं उनसे सम्मान वापस ले लो अंगली मालों की पूजा बहुत हो चुकी उस पूजा में खतरा है क्योंकि तुम भी जिसकी पूजा करते हो उसी जैसे होने लगते हो तुम जिसको आदर देते हो उसी जैसे होने लगते हो तुम जिसको आदर्श की तरह देखते हो अनजाने तुम अपने को उसी के रूप में डालने लगते हो पत्थरों की पूजा बहुत हो चुकी जलधार को समझो सृजन की धार को समझो कमजोर दिखाई पड़ती चीजों को खोजो तुम पाओगे वहां बड़ा बल छिपा कोई वीणा पर एक धुन उठा रहा है क्या है ताकत वहां एक पत्थर मार दो वीणा भी टूट जाएगी संगीत खो जाएगा बड़ा कोमल फूल है संगीत का लेकिन काश तुम उसे बरस जाने दो अपने ऊपर तो तुम नए हो जाओगे तुम्हें अपने ही भीतर नए आयाम मिल जाएंगे तुम अपने ही भीतर आंगन की जगह आकाश को खोज लो छोटे क्षुद्र सीमाएं गिर जाएंगी असीम की झलक मिलने लगेगी एक नर्तक नाच रहा है उसके घूंगर बज रहे हैं क्या है वहां शरीर की ऊर्जा से एक संगीत पैदा कर रहा है एक लयबद्धता पैदा कर रहा है शरीर की गति से एक अतर से लोक निर्मित कर रहा है एक क्षण को ये जगत खो जाता है अगर तुम उसके नृत्य में खो जाओ एक क्षण को अपने नृत्य के द्वार से तुम्हें वो किसी दूसरे ही जगत का दर्शन करा देता है बड़ा बलशाली नर्तक भी गिर जाएगा फूल जैसा कमजोर है यहाँ जो भी महत्वपूर्ण है अल्लाह उससे कहता है कठिन को जीतने में उससे बलवान और कोई नहीं उसका कोई पर्याय ही नहीं यह कि दुर्बलता बल को जीत लेती है और मृदुता कठोरता पर विजय पाती है इसे कोई नहीं जानता है नहीं इसे कोई व्यवहार में ला सकता है इसे कोई नहीं जानता क्योंकि तो तुम जानते तो तुम्हारे जीवन में वो अपने आप घट जाता ये थोड़ा समझने के लिए थोड़ी नाजुक बात है से ये कह रहा है जो जान लेता है वो हो जाता है जानने और होने में फैसला नहीं जीवन में कुछ चीजें बाहर की उन्हें तुम पहले जानो फिर जानने के बाद अभ्यास करना पड़ता है और भीतर के जगत का नियम बिल्कुल अनूठा है वहां जानना ही पर्याप्त है जानो कि हो गए तुमने अगर समझ ली ये बात मेरे समझाने से नहीं लाओ से समझाने से नहीं जीसस के प्रभाव में नहीं तुमने ये बात समझ ली तुम्हारी ही बुद्धि की आभा में तुमने सोचा ध्यान किया जीवन का दर्शन किया जगह जगह गए घूंघ उठाया प्रकृति का और पहचानने की कोशिश की कि कौन है विजेता अन, अंततः कौन जीत जाता है कमजोर कि सबल तुमने असली बल की खोज की तुमने असली शक्ति के स्रोत को देख लिया तुमने ध्यान रखना मेरे दिखाने से भी तुम देख सकते हो वो उधार होगा मेरी बात के प्रभाव में भी तुम्हें दिख सकता है वो दर्शन सपने का दर्शन होगा नहीं मेरी बात के प्रभाव में नहीं मेरी बात तो इतना ही करवा दे कि तुम जीवन में खोजने निकल जाओ और तुम जीवन को खुली आंख से देखने लगो बस काफी जीवन में जिस दिन तुम देख लोगे कि निर्बलता कठोरता पर विजय पा लेती है स्त्री पुरुष पर जीत जाती है अहंकारी पर जीत जाता है ना कुछ जिसके पास सब कुछ है उसे हरा देता है भिक्षु के भीतर तुम जिस दिन छिपे सम्राट को देख लोगे उस दिन अभ्यास करना पड़ेगा फिर क्या तुम निर्बल होने का अभ्यास करोगे अभ्यास की बात ही क्या रही ये तो ऐसे ही है कि तुम पत्थर हाथ में लेके चल रहे थे और एक जो अचानक जीवन ने तुम्हें उस खदन खदान के निकट पहुंचा दिया जहां हीरे जवाहरात भरे थे तुम्हें दिखाई पड़ गया कि ये जो हाथ में तुम लिए हो पत्थर क्या तुम उसे छोड़ने का अभ्यास करोगे क्या तुम किसी गुरु के पास जाके कहोगे कैसे अब इस पत्थर को छोड़ू छोड़ने का भी कहीं कोई अभ्यास करना पड़ता है पकड़ने का अभ्यास करना पड़ता है छोड़ना तो क्षण में हो जाता है पकड़ने का अभ्यास करना पड़ता है छोड़ दोगे तुम तो पूछने जाओगे कि किसी से छोड़ दोगे ये कहना भी ठीक नहीं छूट जाएगा दिखते ही छूट जाएगा हाथ खुल जाएंगे पत्थर गिर जाएगा हाथ बंधे थे इसलिए कि सोचा था हीरा है हाथ खुल जाएंगे जैसे ही दिखाई पड़ जाएगा हीरा नहीं सकती की तलाश में तुम बदकते रहे हो जन्मों जन्मों से उसको तुमने हीरा समझाया जिस दिन तुम देखोगे कि निर्बल था बल है। उस उसमें पत्थर हाथ से गिर जाएगा अचानक तुम पाओगे सब बदल गया अभ्यास की कोई जरूरत नहीं है अभ्यास का तो कोई प्रयोजन नहीं ऐसे ही जैसे तुम्हें बाहर जाना होता है तो तुम दरवाजे से निकल जाते हो तुम सोचते भी नहीं कहा है दरवाजा पूछते भी नहीं कहा है दरवाजा सोच विचार भी, भी नहीं करते कैसे निकले बस निकल जाते हो दरवाजा तुम्हें दिखाई पड़ता है क्या पूछना है क्या सोचना है अंधा आदमी निकलना चाहे इस कमरे के बाहर तो पहले पूछेगा कहा है दरवाजा टटोलेगा सोचेगा कि जिस आदमी से पूछा है ये विश्वसनीय है या नहीं कई मजाक तो नहीं कर रहा कि अंधे, अंधे को टकरवा दे और गिरवा दे और हंसी करे तो भी अंधा पूछ के भी लकड़ी से जांच पड़ताल करेगा क्योंकि कई बार लोग मजाक कर गए और इतने कठोर लोग भी हैं कि अंधों से भी मजाक कर लेते इतने पथरीले लोग भी है कि अंधा गिर जाए उससे भी हंस लेते सोचेगा, बिचारेगा, हिसाब लगाएगा, लकड़ी से जांच पड़ताल करेगा दरवाजे के पास पहुंचेगा बड़ी व्यवस्था से निकलेगा उसकी सारी व्यवस्था इसीलिए दिखाई नहीं पड़ता दिखाई पड़ जाए तो वो पूछेगा भी नहीं किसी से जरूरत ही ना रही इसलिए लाओस से कहता है इससे कोई नहीं जानता है। इसे कोई व्यवहार में नहीं ला सकता है क्योंकि जब तक तुम जानते नहीं तब तक तो तुम व्यवहार में लाओगे कैसे और जब तुम जान लोगे तब व्यवहार में लाने की जरूरत ही ना रही व्यवहार में आ जाएगा इसलिए असली बात है जान लेना ज्ञान ही क्रांति है मगर ज्ञान उधार न हो बासा न हो तभी ज्ञान है अपना हो मौलिक हो सीधा सीधा जाना गया हो प्रत्यक्ष हो परोक्ष ना हो किसी और का बताया हुआ ना हो अंधा तुम अंधे रहोगे कितना ही वेद चिल्लाते रहे कि ब्रह्म है और कुछ भी नहीं लेकिन कौन जाने कोई मजाक कर रहा हो अंधे आदमी से मजाक की जाती कौन जाने जिन्होंने वेद लिखे वो खुद ही धोखे में रहे हो विश्वास कैसे करो उपनिषद चिल्लाते भरोसा नहीं आता भरोसा तो तुम्हें तभी आएगा जब तुम देख लोगे एक झलक मिल जाए और वो झलक अगर तुम्हें चाहिए हो तो उपनिषद वेदों को एक तरफ रख देना तभी किसी दिन तुम्हारे जीवन में वेद और उपनिषद सच हो पाएंगे तुम गवाह बन सकते हो वेद उपनिषदों की सच्चाई के अन्याय नहीं तुम अगर उन्हें मान के चले तो तुम कभी न पहुंचोगे अगर तुम उन्हें हटा के चले तो तुम जरूर पहुंचाओगे और एक दिन तुम गवाह बन सकोगे कि उपनिषद ठीक कहते शास्त्रों से सिद्धांत सीखा नहीं जा सकता शास्त्रों में सिद्धांत है सीखा तो जीवन से ही जा सकता है कोई जीवन के शास्त्र का पर्याय नहीं जिस दिन तुम जान दो जीवन से उस सब शास्त्र तुम्हारे लिए सही हो जाएंगे और ध्यान रखना मैं कहता तो हूँ सब शास्त्र जब तक तुम शास्त्रों को मान के चलोगे तब तक वेद सही रहेगा तो कुरान गलत रहेगा कुरान सही रहेगा तो वेद गलत रहेगा बाइबल गलत रहेगी बाइबल सही रहेगी तो धर्मपद गलत रहेगा अगर तुम शास्त्र को मान के चलते हो तो तुम या तो हिंदू होगे, या मुसलमान या ईसाई या जैन या बौद्ध या सिख धार्मिक नहीं जिस दिन तुम जीवन के शास्त्र को पढ़ लोगे तो जीवन के शास्त्र पर किसी की बपौती नहीं वो न हिंदू का है न मुसलमान का है जिस दिन तुम जीवन का शास्त्र पढ़ लोगे उस दिन तुम सारे शास्त्रों के गवाही हो जाओगे कि कुरान भी ठीक कहती बाइबल भी ठीक कहती वेद भी ठीक कहते क्योंकि अब तुमने जीवन की भाषा समझ ली अब संस्कृत धोखा न दे सकेगी अरबी छिपाना सकेगी अब अरबी में कही जाए बात की संस्कृत में कि हिब्रू में कोई फर्क न पड़ेगा तुमने जीवन से पढ़ ली अब किसी भी भाषा में कही जाए किसी भी ढंग से कही जाए कोई भी रूप दिया जाए तुम पहचान ही लोगे तुम्हें स्वाद मिल गया पानी का अब पानी मानसरोवर का हो, कि काबा का कोई फर्क नहीं पड़ता तुम स्वाद जानते हो तुम पानी को चख लोगे तुम पहचान लोगे तुम्हारे ओठों ने स्वाद जान लिया तब सभी शास्त्र सही हो जाते जब तक तुम्हारे लिए एक शास्त्र सही रहे और दूसरा गलत रहे तब तक समझना कि तुम जीवन के शास्त्र से बच रहे हो जीवन का शास्त्र वो मूल स्रोत है जहां से सब शास्त्रों का जन्म होता है जहां से सब ज्ञानी खबर लाते हैं तुम भी उसी स्रोत से खबर लाओ और कोई रास्ता नहीं है इसलिए संत कहते हैं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 कि जब तुम्हें कोई गाली देता है तो तुम भी गाली देते हो अगर ताकतवर दिखाई पड़ता है तो भीतर देते हो ऊपर से मुस्कुराते हो अगर कमजोर दिखाई पड़ता है तो ऊपर से देते हो एक छोटे स्कूल में पादरी बच्चों को समझा रहा था कि क्षमा करना चाहिए क्षमा बड़ा गुण है तुम्हें कोई गाली दे क्षमा करो तो फिर उसने छोटे बच्चे से पूछा कि बोलो तुम्हें तो समझ में आया उसने कहा बिल्कुल समझ में आया अपने से बड़ों को तुम तो बिल्कुल सरलता से क्षमा कर देते हो, लेकिन असंभव अपने से बड़ों को सरलता से क्षमा कर देता अपने से छोटों को क्षमा करना असंभव है कमजोर को क्षमा करना असंभव है ताकतवर को तो तुम क्षमा कर ही देते हो क्योंकि झंझट लेकिन जिस दिन तुम कमजोर को क्षमा कर देते हो उस दिन तुम्हारे जीवन में एक रूपांतरण होता है तो एक तो व्यवहार है गाली देने का या तो ऊपर से दो या भीतर से दो मैंने सुना एक साधारण सिपाही पहले महायुद्ध में पुरस्कृत हुआ एक साधारण सा सैनिक उसकी वीरता के कारण मेजर बना दिया गया वो एक दिन जनरल के साथ रास्ते से गुजर रहा है सभी सैनिक सलामी मारते वो जब भी सलामी सुनता है तो धीरे से भीतर कहता है दिन टू यू वही तुम्हारे लिए भी जनरल थोड़ा हैरान हुआ उसने कहा तुम ये बार बार क्या करते हो कि दी सेम टू यू ऊपर से सलामी करते हो धीरे से ये क्या कहते हो कि वही तुम्हारे लिए भी उसने कहा आपको पता नहीं कि भीतर भीतर ये लोग क्या कह रहे हैं मुझे पता है मैं सैनिक रह चुका हूँ भीतर ये गाली दे रहे हैं ऊपर से सलाम मार रहे हैं इसलिए मैं धीरे से कह देता हूं यू इनकी असली हालत मुझे पता है मैं रह चुका हूँ सैनिक आदमी ये तो सहज व्यवहार है कि गाली कोई दे तो वो गाली दे या तो ऊपर से दे सके तो ऊपर से दे ना दे सके ऊपर से तो भीतर से दे क्योंकि बिना दिए उसे बेचैनी अनुभव अल्लाह से कह रहा है जब तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसे पी जाओ तुम उत्तर मत दो तुम किसी तरह का बाहर या भीतर प्रतिकार मत करो अल्लाह से एक ऐसी गहन बात कह रहा है कि अगर तुम कर पाओ तो तुम चकित हो जाओगे कि तुमने कितनी ऊर्जा अब तक व्यर्थ जब तुम किसी की गाली को चुपचाप पी जाते हो तो उसकी गाली तुम्हें मजबूत कर जाती है शक्तिशाली कर जाती एक तो तुम गाली देने में जितनी ऊर्जा खर्च करते क्रोध होते परेशान होते बेचैन होते उससे बच जाते हो और उसने गाली के द्वारा जो ऊर्जा तुम्हारी तरफ से है तुम उसे भी लीन कर लेते हो तुम उसको भी आत्मसात कर लेते हो वो गाली देकर कमजोर हो गया वो गाली देकर छोटा हो गया सिकुड़ गया उसकी गाली को तुमने आत्मसात कर लिया तुम सबल हो गए हालांकि दुनिया ये कहेगी कि आदमी कितना निर्बल है कि लोग इसको गाली देते हैं और ये गाली का जवाब भी नहीं देता लोग तुम्हें निर्बल कहेंगे लेकिन जीवन के शास्त्र से अगर तुम पूछो तो तुम सबल हो रहे हो लाओ से के इन वचनों के आधार पर पूरा शास्त्र विकसित हुआ जुदो अकीदो अनेक नामों से उस शास्त्र का चीन और जापान में विकास हुआ न केवल गाली के लिए लाओस से कहता जब तुम्हें कोई घूसा मारे तब भी तुम उसके घूसे को पी जाओ घूसा तो शुद्ध ऊर्जा है तुम उसको फेंको मत तुम उसे लिंक कर लो आत्मसात कर लो तुम उसे स्वीकार कर लो जैसे किसी आदमी ने कोई चीज भेंट दी तुम उसे पी जाओ और जजस्सु को जो लोग ठीक से अभ्यास कर लेते क्योंकि जजस्सु का अभ्यास बड़ा कठिन है तुम्हारी सारी जीवन की व्यवस्था के बिल्कुल प्रतिकूल है कोई मारे उसकी ऊर्जा को पी जाओ तो ऐसी घटनाएं घटती हैं कि कमजोर से कमजोर आदमी बलवान से बलवान आदमी को चारों खाने से टिका देता है सिर्फ उसकी ऊर्जा पीके अभी पश्चिम में नारियों का बड़ा विराट आंदोलन चल रहा है और पश्चिम के सभी बड़े नगरों में जिजित्सू की क्लासे हैं खासकर स्त्रियों के लिए स्त्रियों का जो आंदोलन चल रहा है स्वातंत्र का क्योंकि स्त्री पुरुष से और किसी तरह से तो लड़ नहीं सकती मगर अगर जिजित्सू सीख ले तो तुम्हारा पहलवान भी स्त्री को हरा नहीं सकता ऊर्जा को पिजाने की कला दूसरे ने घुसा मारा तुम जगह दे दो अपने शरीर में उसको कड़े मत हो जाओ हड्डियां तुम्हारी मजबूत ना हो जाएं अथा टूट जाएंगी तुम उसको पी लो उसके घूसे को पड़ जाने दो जैसे तकिए पड़ रहा हो और तकिया जगह दे दे ऐसा तुम अपने शरीर को तकिय जगह दे जाने दो तो अचानक पाओगे एक ऊर्जा का बड़ा गहन प्रवाह तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो गया और वो आदमी कमजोर हो गया। दस पांच भूसे उसे मारने दो कहते हैं कि अगर तीन मिनट कोई व्यक्ति जिस की हालत में रह जाए तो सबल से सबल व्यक्ति अपने आप ही हाफने लगेगा और गिर जाएगा और ये कोई कथा नहीं है लाखों लोग जीजस्व का प्रयोग करते हैं जापान और चीन में और अब पश्चिम में उसकी हवा जोर से फैल रही और मैं भी मानता हूं कि स्त्रियों को हर जगह वो कला सीख लेनी चाहिए अन्यथा स्त्री कभी भी बलवान न हो सकेगी स्त्री का बल उसकी निर्बलता में है इसलिए अगर मनुष्य जाति को कभी भी स्त्रियों को मुक्त होते देखना है तो लाओ से स्त्रियों का गुरु होगा और कोई गुरु नहीं हो क्योंकि लावसे ने सिखाई है कला निर्बल कैसे बलवान है फिर कोई स्त्री पर बलात्कार नहीं कर सकता जिजिस को जानने वाली स्त्री पर कभी कोई बलात्कार नहीं कर सकता जिजिस को जानने वाली स्त्री पर गुंडे हमला नहीं कर सकते पर एक अनूठी ही कला है अब पश्चिम में उस पर काफी काम चल रहा है और वैज्ञानिक भी राजी होते जा रहे हैं की बात सच क्योंकि एक घूसे होता है काफी ऊर्जा वो आदमी अपने शरीर की इकट्ठी कर रहा है और फेंक रहा है तुम उसे वापस मत लौटाओ तुम उसे लीन कर दो तुम उसे पी जाओ तुम उसे निमज्जित हो जाने दो तुम उसे पचा लो जो संसार की गालियों को अपने में समाहित कर लेता है वह राज्य का संरक्षक वही समाज का संरक्षक है संत समाज की सुरक्षा है संत के नीचे जब भी कोई समाज जीता है तो बड़ी सुरक्षा है। संत तो ऐसे है जैसे बहुत बड़ा वृक्ष जिसके नीचे छाया है जिसकी छाया में तुम बैठ सकते हो और जिसकी छाया को कोई भी डिगमगा नहीं सकता और जिसके नीचे शीतलता की वर्षा होती ही रहेगी क्योंकि उसने वो किनिया सीख लिए, तो वो संसार की गालियों को शांति में बदल लेता है संसार के क्रोध को प्रेम में बदल लेता है यही तो असली अल्केमी है तुमने अल्केमी और अल्केमी को मानने वाले लोगों का नाम सुना होगा और तुमने सुना होगा कि वो लोहे को सोने में बदलने की कोशिश करते हैं तुम ये मत समझना कि वो लोहे को सोने में बदलने की कोशिश करते हैं लोहा और सोना तो प्रतीक है लोहा है क्रोध सोना है प्रेम लोहा है मूर्छा सोना है जागृति लोहा है घृणा ईर्षा मत्सर सोना है करुणा लोहे को सोने में बदलने में का कुल इतना ही अर्थ है कि दुनिया तुम्हें कुछ भी दे कांटे फेंके लेकिन तुम्हारे भीतर वो कला होनी चाहिए कि कांटे तुम्हारे भीतर फूल हो जाएं और ये कला है अगर तुम लड़ो मत अगर तुम स्वीकार कर लो अगर तुम अहोभाव से स्वीकार कर लो अगर तुम गाली को भी अहोभाव से स्वीकार कर लोगे जरूर इसके पीछे भी कोई राज्य होगा जरूर इसके पीछे भी कोई छिपा रहस्य होगा और परमात्मा ने अगर ऐसी स्थिति बनाई है कि गाली मिले तो वह हमसे ज्यादा जानता है जिसने दिया है जन्म जिसने दिया है जीवन वो निश्चित हमसे ज्यादा जानता है अस्तित्व हमसे बहुत बड़ा है इस क्षण में उसने गाली दिलवाई जरूर कोई रस होगा कोई रहस्य होगा कोई छिपी बात होगी हम जल्दी ना करें हम स्वीकार कर ले तब तुम पाओगे दुख में भी सुखी सुवास आने लगी अक्रोध से भी करुणा जन्मने लगी और तुम्हारे भीतर हर कांटा फूल बन जाता है फेके जाते हैं अंगारे और तुम्हारे भीतर सब शीतल हो जाते जो तो संसार की गालियों को अपने में समाहित कर लेता है वह राज्य का संरक्षक है जो संसार के पाप अपने ऊपर ले लेता है वो संसार का सम्राट कहीं भी कुछ बुरा हो रहा है कहीं भी कोई पाप हो रहा है जो अपने को जिम्मेवार मानता है समझता है कि मेरा उसमें हाथ है और जो उसे अपने ऊपर ले लेता है तो वही सुरक्षा बन जाता है वही सम्राट है सम्राट वे नहीं है जो सिंहासनों पर बैठे सम्राट वे हैं जिन्हें तुम शायद खोज भी न पाओगे सम्राट वे है जिन्होंने तुम्हारे सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया है जिन्होंने तुम्हारे सारे पापों की अग्नि को अपने भीतर शीतल करने की व्यवस्था कर ली है जो तुम्हें शुद्ध करने की प्रक्रिया है जिस के संबंध में ईसाइयों का विश्वास है कि उन्होंने सारे संसार के पाप अपने ऊपर ले लिए सारे संसार का पाप उन्होंने अपनी सूली में समाहित कर लिया सारे संसार को जो दुख मिलना चाहिए पापों के कारण वो उन्होंने सूली पर झेल लिया उस एक क्षण में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है संत का अर्थ ही यही है इसके कारण बहुत से प्रतीक संसार में फैल गए और प्रतीक धीर धीरे धीरे अर्थहीन हो जाते हैं तुम पाप करते हो तुम जाके गंगा में स्नान कराते हो प्रतीक तो बड़ा कीमती है तीर्थ का अर्थ ही वो होता है जहां तुम्हारे सब आप ले लिए जाएं मूलतः तो गंगा में लोग तीर्थ के लिए स्नान के लिए नहीं जाते थे क्योंकि गंगा के किनारे संतों का वास था गंगा तो बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे प्रतीक की तरह महत्वपूर्ण हो गई संत रहे न रहे गंगा महत्वपूर्ण हो गई लेकिन गंगा के किनारे संतों का वास था उनके कारण गंगा तीर्थ बन गई संतों के पास जाने का अर्थ ही यह है कि कोई जो तुम्हारे लोहे को सोने में बदल देगा जो पारस की तरह उसका स्पर्श तुम्हें रूपांतरित कर देगा तुम्हारी विकृति को जो सुकृति में बदल देगा तुम्हारी निम्नता को जो रूपांतरित करेगा तुम्हारी अधोगामी ऊर्जा को जो उधोगामी कर देगा संत के संस्पर्श का इतना अर्थ है जो तो तुम्हारे दुख तुम्हारी पीड़ाएं तुम्हारा पाप तुम्हारा अंधकार ले लेगा और तुम्हें प्रकाश दे देगा संत ले सकता है तुम्हारा पाप क्योंकि पाप को संत पुण्य में बदलने की कला जानता है तुम सोचते हो कि तुम पाप दे आए संत तो पुण्य को हर चीज से पुण्य निकाल लेने की कला जानता है तुम्हारा पाप भी संत के पास पुण्य हो जाता है लेकिन तुम हल्के हो जाते हो और संत तुम्हें पुण्य से भर देता है इसका क्या अर्थ है इसका गुण अर्थ केवल इतना ही है जैसे चुंबक के पास लोहा खिंचा चला जाता है और चुंबक के पास अगर लोहा बहुत देर रह जाए तो लोहे में भी चुंबक का गुण आ जाता है तो बस इतना ही अर्थ है सत्संग का इतना ही अर्थ है संतों के पास होने का इतना ही अर्थ है कि तुम अगर उनके पास थोड़ी देर रह जाए रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि पाप की लत तुम्हें दूर जाने को कहेगी रहना मुश्किल है क्योंकि संत तुम्हें रूपांतरित करेगा और तुम्हारा अहंकार बाधा डालेगा रहना मुश्किल है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बड़े सिद्धांतों को माने बैठी संत तुम्हारे सब सिद्धांतों को तोड़ेगा तुम्हें बड़ी नाराजगी आएगी तुम्हें बड़ा क्रोध होगा तुम्हारी मान्यताएं खंडित होंगी तुम्हारे आदर्श गिरेंगे तुमने जिन मूर्तियों को परमात्मा की समझाया वो पत्थर कहेगा तुम्हें बड़ी बेचैनी होगी तुम्हारी दुख राजी न होना चाहेगी तुम्हारा अहंकार इंकार करेगा तुम्हारा समग्र व्यक्तित्व पाप की मांग करेगा और तुम्हारी जो जीवन की पुराना ढांचा है तुम उसमें वापस लौट जाना चाहोगे इसलिए संत के पास रहना कठिन है अगर कोई रह जाए उस रहने के लिए बड़ा धीरज चाहिए बड़ी क्षमता चाहिए प्रतीक्षा की कला चाहिए जल्दबाजी और निर्णय से बचने की क्षमता चाहिए अगर कोई संत के पास रह जाए धीरे धीरे धीरे धीरे कुछ करे भी ना सिर्फ रह जाए सिर्फ संत को अपने भीतर मिलने दे और निम्जित होने दे संत की ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा को एक होने दे थोड़ा सा भी संस्पर्श हो जाए तो जैसे पारस की कथा है कि वो लोहे को सोने में बदल देता है ऐसा पारस कहीं होता नहीं कहानी लेकिन संत के पास ऐसा पारस है संत ऐसा पारस है लाव से कहता है वही संसार का सम्राट और फिर वो कहता है ये सीधे साधे शब्द टेढ़े मेढ़े दिखते क्योंकि तो तुम सम्राट को सिंहासन पे तो खोजते हो वहा नहीं सम्राट सिंहासन खाली वहां मुर्दे पापी हत्यारे बैठे हुए तुम राजधानियों में खोजते हो वहा नहीं तुम सत्ताधिकारियों में खोजते हो वहां नहीं तुम बलशालियों में खोजते हो, खोजते हो वहां नहीं संत तो तरल है पानी की तरह तरल है वास्तु की तरह अदृश्य है बड़ी गहन तुम्हें खोज करनी पड़ेगी और उन जगहों में खोजना पड़ेगा जहां तुम सोचते ही नहीं थे हो सकता है तुम्हारे पड़ोस में हो और वहां तुमने कभी नहीं खोजा क्योंकि अपने पड़ोसी में कभी कोई संत देख सकता है असंभव मैं बहुत से गांवों में रहा दुनिया के दूर दूर कोने से लोग आ जाते लेकिन पड़ोसी नहीं आता ये नियम मैंने समझ लिया कि पक्का नियम इसमें कुछ हो ही नहीं सकता एक मकान में मैं आठ साल रहा मेरे ऊपर ही जो सज्जन रहते थे वो कभी मुझसे मिलने नहीं आए, करीब करीब रोज सीढ़ियों पर या रास्ते पर मिलना जुलना हो जाता नमस्कार हो जाती वो भी मुझे ही करनी पड़ती इतना खतरा भी उन्होंने कभी नहीं लिया कि अपनी तरफ से नमस्कार करें फिर आठ साल बाद वो किसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे बदली हो गई जब मैं उनके गांव में बोलने गया तब उन्होंने मुझे सुना रोने लगे आंखें मेरे पास कि मैं भी कैसा हूँ तुम्हारे सिर पर था मैंने कहा इसीलिए चरणों में आने में कठिनाई हुई सिर पर थे चरणों में आने में बहुत कठिनाई चलो देर अब जब आ गए कुछ देर नहीं हो गई अभी भी आ गए तो ठीक मुल्क के मैं बहुत से नगरों में रहा हूँ लेकिन देख के चकित हुआ इसको मैंने मान लिया की कोई सिद्धांत ही होना चाहिए कि पड़ोसी नहीं आएगा आई नहीं सकता क्योंकि पड़ोसी में तुम्हारे पड़ोसी में और परमात्मा हो सकता है असंभव तुम्हारे रहते और तुम्हारे पड़ोसी में यह संभव ही नहीं हो सकता सीधी सीधी बातें थी तुम्हारे टेढ़े मेरे मन के कारण टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ती है तुम्हें नहीं है तुम में भी परमात्मा लेकिन तुम न तो अपने पड़ोसी में मान सकते हो और न अपने में मान सकते हो और परमात्मा कहीं बहुत दूर आकाश में छिपा नहीं है यहाँ जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में छिपा है परमात्मा कोई ऐसा सत्य नहीं है जिसे तुम एक दिन अखीर में उगाड़ लोगे हर तथ्य के भीतर छिपा है सत्य तथ्य तो सिर्फ घूंघट है जरा सा उठाओ और वहीं से तुम्हें सत्य मिलना शुरू हो जाएगा लाल से बहुत से तथ्यों पर से वस्त्र उठाए और ये एक गहनतम तथ्य कि जीवन में कोमल होना तो तुम जीवंत होोगे सख्त हुए कि मरे कमजोर होना तो ही तुम बलशाली रहोगे बलशाली हुए कि तुमने अपने को गमा दिया जो अपने को बचाएगा वो गमाएगा और जो अपने को बिल्कुल गंवा के एकदम निर्बल हो जाता है निश्चित ही राम उसके निर्बल के बलराम आज बनाए